भाष्यार्थ अध्याय शांक द्वादश खंड नग्रोध फल के दृष्टांत द्वारा उपदेश यद्य प्रत्यक्षी कर्सी यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो नगरोध फलमत आहरेतीद भगवत विद्धिति भिन्नम भगवती कि म इवेमा धाना इत्या सामंगे काम भिन्ना पश्यन्वेत्र पश्यसी ती न कचन इति इस सामने वाले वट वृक्ष से एक बड़ का फल लिया श्वेत के तु भगवन यह ले आया आरुणि इसे फोड़ो श्वेत केतु भगवान फोड़ दिया आरुणि इसमें क्या देखता है श्वेत केतु भगवान इसमें ये अड़ू के समान दाने हैं आरुणि अच्छा इनमें से एक को फोड़ फोड़ दिया भगवन आरुणि इसमें क्या देखता है श्वेत केतु कुछ नहीं भगवन अतोस्मा महतो नग्रोधात फलमेकम आहरेत्युक्तस्तथा त्युक्त तथा चकार स इदम भगव उपहृत फलमित दर्शित प्रत्याह फलं भिन्न फल तमाह पिता किमत्र पश्यति आहार पश्यती आहुतरा एवेमा धाना पश्यामि भगव इति बीजा पशा भगवती आसा धा धानांगुक्त आह भिन्ना भगव इति यदि भिन्ना धाना तस्या भिन्नाया किम पश्यचीत आह न किंचन पश्यामी भगवती इस महान वट से एक फल ले आ ऐसा कहे जाने पर उसने वैसा ही किया और बोला भगवन मैं यह फल ले आया इस प्रकार फल दिखलाने वाले उससे आरुणि ने कहा इस फल को फोड़ इस पर श्वेत केतु बोला फोड़ दिया इसने उससे पिता ने कहा इसमें तू क्या देखता है इस प्रकार कहे जाने पर श्वेत केतु बोला भगवन मैं इसमें ये अड़ू अड़ूतर अर्थ अत्यंत छोटे दाने बीज देखता हूँ और नहीं हे बस इन धानों में से तू एक धाने का फोड़ इस प्रकार कहे जाने पर वह बोला भगवन फोड़ दिया और अच्छा यदि तूने धाना फोड़ दिया तो उस फूटे हुए धाने में तू क्या देखता है ऐसा कहे जाने पर वह बोला भगवन मैं कुछ नहीं देखता तम होंच यम वै सौ तमिमान नीभाल स एत्य वै सौ सोणिम न एवं महान्यक्रोधिष्ठती श्रद्धस्व सौमव्य तब उससे आरुणि ने कहा हे सोम इस वट बीज की जिस अणिमा को तू नहीं देखता हे सोम उस अणिमा का ही यह इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है हे में तू इस कथन में श्रद्धा कर तम पुत्रम होवाच वट धायाँ भिन्नायाँ यम वटबीजा हे सौम्ये तम न निभाले से न पश्यस तथाप्येत वैकिल सौम्य स महान्यग्रोधो बीजश्राणी न सूक्ष्म दृश्यमन सेभूत स्थूलशाखास्क ठपन्न सन्नुतिषती वोदोध्याह अतः श्रद्धस्व सौम्य सतएवा निम्न स्थूलनामत्कार जगदुत्पन्नमी उपुत्र अरुणी ने कहा हे सौम्य वट के दाने के टूटने पर जिस वट बीज की अनिमा को तू नहीं देखता तथापि हे सौम्य देख निश्चय उसी बीज की दिखाई न देने वाली सूक्ष्म अनिमा का कार्यभूत या मोटी मोटी शाखा स्कंध फल और पत्तों वाला महान वट वृक्ष स्थित है उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार यहां तिषति क्रिया के पूर्व उत्त शब्द का अध्याहार करना चाहिए इसलिए हे सौम्य विश्वास कर कि नाम स्थूल जगत अत्यंत सूक्ष्म सत् ही उत्पन्न हुआ है यद्यपि न्यायाग्यार्धारितथव्यवगम्यते तथाप्यंतूक्षु बाह्य विषयासक्तमनसभा प्रवित्तस्या सत्याम गुरुतरायां श्रद्धायां दुरोगम्विता श्रद्धा से तो सत्या मनसान बुभुक्षिते थे अन्यत्र अदर्थवगति अत्र इत्यादि इत्यादिश्रुते यद्यपि युक्ति और शास्त्र इन दोनों से निश्चित हुए अर्थ ऐसा ही है तथापि गुरुतर श्रद्धा के न होने पर बाह्य विषयों में आसक्त चित्त स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील पुरुष का ऐसे अत्यंत सूक्ष्म विषयों में प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है ऐसा समझकर कर आरुणी ने कहा श्रद्धा कर क्योंकि श्रद्धा के होने पर ही जिज्ञासित विषय में मन का समाधान हो सकता है और तभी उस विषय का ज्ञान होना संभव है जैसा कि मेरा मन दूसरी ओर था इसलिए मैं नहीं देख सका इत्यादि श्रुति से होता है। सया त्म तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी से भूय तथा सोमेति होवाच वह जो है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 भगवान भूय एवं विज्ञापितेति तथा सौम्यति होवाच पिता स यह इत्यादि श्रुति का अर्थ पहले कहा जा चुका है यदि वह सत्य जगत का कारण है तो उपलब्ध क्यों नहीं होता हे भगवान इस बात को आप दृष्टान्त द्वारा मुझे फिर समझाइए ऐसा चीतू ने कहा तब पिता ने सौम्य अच्छा ऐसा उत्तर दिया एक छांदोग्योपन द्वादश द्वादभाष्यम संपूर्णम्